महाभुरुष महाराज की स्मृति स्वामी देवेशानंद 1923 सौ ईस्वी के प्रथमांश की घटना है एक बार मैं कनखल देवाश्रम में मलेरिया रोग से आक्रांत हो गया था उस समय कलकत्ते के नामी डॉक्टर चुनीला वसु महाशय सपत्निक वहां आकर कुछ दिन रहे थे उनके कहने से मैं काशी सेवाश्रम में चला आया उसके कुछ दिनों बाद श्री श्री महापुरुष महाराज भी काशी आए एवं उन्होंने ब्रह्मचर्य और सन्यास की दीक्षा दी उसी समय मेरे साथी पंचानन महाराज का भी सन्यास हुआ उनका नाम रखा गया स्वामी असंगानंद पहले ही घर में रहते समय श्री श्री माता जी से उनकी दीक्षा हो गई थी मैंने उस समय महापुरुष जी से सन्यास दीक्षा लेने की प्रार्थना जताई उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारी दीक्षा हो गई है मैंने कहा नहीं महाराज जी अभी नहीं हुई है उन्होंने फिर से कहा तो अब रहने दो मैं यहाँ से कनखल होकर मठ में जा रहा हूँ तब श्री ठाकुर की तिथि पूजा के समय प्रबंध होगा तुम तो मठ में चले जाओ उसके अनंतर वे कणखल चले गए और असंगानंद भी उनके साथ कंकल लौट गए वहाँ भी कुछ लोगों को सन्यास दीक्षा दी गई थी ऐसा मैंने सुना है मैं मठ लौट आया कुछ दिनों के अनंतर वे भी मठ लौट आए मेरे प्रणाम करते ही वे खूब हंसने लगे और बोले अच्छा किया है श्री श्री ठाकुर के तिथि पूजा के समय मेरी ब्रह्मचर्य दीक्षा हो गई नाम हुआ आनंद चैतन्य किसी ने अन्य नाम की बात कही थी उस पर उन्होंने कहा था नहीं नहीं वह नाम ठीक नहीं होगा जैसे वह हर समय खूब आनंद में हंसता है उसी तरह उसका नाम आनंद चैतन्य ही हो कुछ दिनों तक उनके दिव्य सत्संग में मठ निवास के अनंतर मुझे कणकल सेवाश्रम में लौट आना पड़ा उन्होंने कहा था कल्याण स्वामी कल्याणानंद ने लिखा है तुम अब विलम्ब न करो शीघ्र चले आओ उसके कुछ दिनों बाद मैं फिर काशी होकर मठ लौट आया पहले कुछ मास तक मैं ठाकुर भंडार का काम करता रहा बाद में मुझे मठ के औषधालय का काम दिया गया उस समय मौका पाते ही मैं महापुरुष का शरीर तथा हाथ पैर दबा दिया करता था वे मेरा दबाना बहुत पसंद करते थे जब डॉक्टर दुर्गापद घोष मठ में आते थे तब मैं उनसे विज्ञान सम्बाव से मैं मैसार्जिक सीख लेता था सिरा स्नायु केंद्र मांसपेशी मेरुदंड और सिर किस ढंग से दाबना होता है वे स्वयं दाब दबाकर दिखा देते थे याद है एक बार महाराज को प्रायः नींद नहीं आती थी मैं प्रातःकाल आकर लगभग एक डेढ़ घंटे उन्हें मैसेज मैसाज कर देता था उसी से वे आराम से सो जाते थे एक दिन उन्हें दावते समय एक बात मुझे याद आई महाराज से मैंने कहा एक बात याद आती है बताऊं? उन्होंने कहा बताओ मैंने कहा महाराज हमारा मन इतना अधिक विक्षिप्त और बहिरमुखवृत्ति लेकर रहता है कि मैं बता नहीं सकता महाराज आप लोगों का कैसा होता है उन्होंने हंसते हुए कहा क्या जानो बेटा श्री ठाकुर की कृपा से ध्यान अभ्यास के कारण मन हर समय उनकी ओर रहता है सदा ही अंतर में दृष्टि निबद्ध रहती है बाहर के काम के समय मन को बलपूर्वक उतार लाना पड़ता है फिर ज्यों का त्यों उनकी कृपा से ऐसा होता है समझा बहुत पवित्र हृदय के अभ्यास करते चलो उसके बाद नाम जब करना उनका पतित पावन नाम है उनके चरण कमलों में खूब रो रोकर प्रार्थना करना देखोगे समय पर मन का समस्त अंधकार कट जाएगा अपार शांति और अपार आनंद का अनुभव करोगे उसके बाद मैंने पूछा केवल जप करने से ही सब हो जाएगा उन्होंने जोर देकर कहा हाँ केवल जप करने से ही होगा मैंने पुनः पूछा केवल जब करने से ही होगा उन्होंने फिर से जोर देकर कहा हाँ केवल जब करने से ही होगा करके देखो आनंद मिलता है या नहीं फिर मुझसे कहना रोज भोर चार बजे के पहले ही उठ जाना उसके बाद शौचालय से निवृत्त हो मुंह हाथ धोकर कर जप करने बैठ जाना उन दिनों मैं स्वामी जी के कमरे के सामने बरामदे में सोता था वहाँ से मैं उन्हीं के कथनानुसार समय पर उठ जाता था और वे भी रोज ठीक भोर चार बजे के समय आकर सीढ़ी की ऊपर वाली घड़ी को देखते थे मैं उनका शब्द पाकर ही या उसके कुछ पहले ही उठ जाता था और उनकी उनके बाहर आने पर उन्हें प्रणाम कर धन्य होता था एक दिन मैं मसहरी से भीतर ही बैठे जप कर रहा था वे बरामदे में आकर हाथ जोड़े जय गुरुदेव जय गुरुदेव कहते कहते मेरे दरवाजे के सामने आकर देखते थे कि मैं उठा हूँ या नहीं मुझे बैठा हुआ देखकर वे कहते बहुत अच्छा खूब नाम जप करो बेटा वे अवश्य ही कृपा करेंगे मैं भी उस समय तो मसहरी के बाहर आकर उनका श्रीचरण स्पर्श करता हृदय में कैसा आनंद होता वह लिखकर व्यक्त करना संभव नहीं है कैसा उनका स्नेह कैसी उनकी कृपा एक बार की घटना याद आती है हम कुछ लोग मलेरिया ज्वर से आक्रांत हुए सात आठ दिन के बाद ज्वर उतर गया उस दिन हम लोग तरकारी का रसा और भात का पत्थ करने वाले थे दिन के साढ़े दस बज गए भूख भी बहुत लगी थी खाने के बरामदे में हम खड़े थे एका एक देखा ऊपर से महापुरुष महाराज ने उतरकर मुझसे पूछा क्यों रे अभी तक भोजन नहीं मिला मैंने कहा नहीं महाराज उन्होंने कहा इतनी बेला हो गई है अति वृद्ध महाराज ने रसोई घर के सामने जाकर कहा कहां प्रभाकर रसा बनाने के लिए तरकारी निकाल दो मैं बाहर के चूल्हे में पका देता हूं इतना कहकर वे वहीं बैठ गए रसोईया प्रभाकर बहुत लज्जित हुआ उसने कहा मैं अभी बना देता हूं हम लोग भी कुछ लज्जा में पड़ गए मैंने कहा ज़रा विलंब हो गया है उससे क्या किंतु वह कौन है वे स्वयं ही चूल्हा लेकर बैठ गए और झोले पकाकर झोल पकाकर हमसे कहा तुम लोग बैठ जाओ आज कई दिनों से तुम्हें भोजन नहीं मिला तब तक ठाकुर का भोग चढ़ाया गया था उन्होंने प्रभाकर से कहा इन्हें भात दो मैं रसा देता हूँ और फिर उन्होंने कटोरियों में रसा परोस दिया हम लोग भी आनंद के पथ आनंद से पथ लेने लगे हम पत्थ पा रहे हैं यह देख कर उन्होंने कहा अब तुम लोग आनंद से लो मैं जाता हूँ इसी प्रकार के उनके स्नेह प्रेम के अनेक निदर्शन मिले हैं एक समय मठ में व्यायाम का अखाड़ा हुआ खुला शंकर महाराज ने उद्योग करके उन्हें बनाया था मैं भी उसका एक सदस्य था कभी कभी महापुरुष मैदान में घुसने घूमने निकलते थे तो दूर से ही देखते किंतु हम लोगों से कुछ कहते नहीं थे बल्कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है देखकर प्रसन्न होते इसके ऊपर शंकर महाराज ने मिश्री के सरबत का प्रबंध किया था व्यायाम के बाद हम लोग वह पीते थे उस समय में मटके और औषधालय में काम करता था प्रातःकाल महापुरुष जी को प्रणाम करने के लिए जाने से पहले मठ के सभी साधु ब्रह्मचारियों को खोज खबर लेकर जाता था क्योंकि मेरे जाने से ही वे छोटी मोटी सभी खबर जानना चाहते थे मठ के साधु लोग कौन कैसे हैं डॉक्टर की चिकित्सा हो रही है या नहीं क्या पक्ष दिया जाता है इसलिए इत्यादि इत्यादि सब कुछ उन्हें बताना पड़ता था और वे भी समस्त समाचार पाकर प्रसन्न होते थे कुछ दिनों बाद मुझे लखनऊ सेवाश्रम का कार्यभार लेकर मठ से चला जाना पड़ा एक बार मैं मठ लौटा आया उन्हें खबर मिल गई उस समय संध्या की आरती हो गई थी मैं टहल रहा था एक एक सेवक ने आकर मुझसे कहा महापुरुष महाराज बुला रहे हैं मैं समझ गया कि क्यों बुला रहे हैं आकर मैंने कहा महाराज आपने बुला भेजा है मैं भी सोच रहा था कि जाऊं आऊँगा बहुत दिनों से आपकी सेवा करने का मौका नहीं मिला उन्होंने कहा बहुत अच्छी तरह से दाबो शरीर अकड़ रहा है मैं आनंद से दबाने लग गया बहुत देर के बाद जब भोग की घंटी बजी तो उन्होंने कहा अच्छा दाबा है अब शरीर हल्का मालूम हो रहा है उसके बाद उन्होंने पूछा तुम्हें कष्ट तो नहीं हुआ मैंने कहा पेट कुछ बढ़ गया है अर्थात सोंद निकल आई है उसी से झुकने से कमर दुखती थी तो कल चौकी को कुछ ऊंचा कर लूँगा उसी से ठीक हो जाएगा महाराज की आज्ञा से उनकी चौकी को कुछ ऊंचा कर लिया गया इस प्रकार से ठाकुर कुछ दिन उनकी सेवा करके मैं लखनऊ चला गया रात की गाड़ी से जाना निश्चित था इस कारण उस दिन मैं शिल्प मंदिर में प्रसाद पाने गया था आकर देखा कि वे आम्र वृक्ष के नीचे बैठे हैं मुझे देखते ही उन्होंने कहा तुम कहाँ गए थे गाड़ी का समय क्या है मैंने सब बताकर कहा मैं सीधे चला जाऊँगा कहीं उतरूँगा नहीं सुनकर उन्होंने कहा यह क्या बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के दरबार से जाओगे और उनका दर्शन नहीं करोगे हम लोग तो वैसा सोच ही नहीं सकते थे अतः कहाँ अच्छा महाराज काशी में उतर कर विश्वनाथ अन्नपूर्णा का दर्शन कर तब जाऊंगा उन्होंने कहा हाँ निश्चय दर्शन कर जाना वहाँ साथ विश्वनाथ अन्नपूर्णा विराज रहे हैं कहते कहते उनका मुख्यमंडल एकदम लाल हो उठा आश्चर्य विश्वनाथ का नाम सुनते ही एकदम शिवभाव में विभोर हैं मुझे उनके सामने कोई भय या संकोच नहीं लगता था बल्कि वे अत्यंत स्वजन ही मालूम होते थे मानो अपने पिता या माता हैं और जीवन का कोई भी विषय उनसे मैं नहीं छिपाता था नहीं संकोच बता देता था उनके अपार करुणा अपार स्नेह अपार प्रेम और अपार कृपा बहुत ही अल्प दिनों के लिए मुझे उन ब्रह्मज्ञ महापुरुष का सत्संग प्राप्त करने का मौका मिला था न जाने किस शुभ प्रारब्ध के कारण वही मेरे जैसे अधम अधिकारी के लिए यथेष्ट